प्रिंसिपल प्रिंसिपल मैम अर्चना अर्चना राणे राणे जी को सुनेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो एफएम सुनते रहो रहो आई ऑफ एसएम डीवाई पाटिल जूनियर कॉलेज वुड लाइक टू सेव पार्टिसिपेटेड इन दिस ऑडिशन दैट अलाउ योर पैशन टू बिकम योर पर्पस and it will one day become your profession so all the best to all of you and perform your best bahut bahut dhanyawad shukriya archana rani ji bahut hi acchi baat aapne batayi ek chhoti si koshish zarur hai lekin is koshish ke madhyam se hum apna career apna jeevan bana sakte hain ye aapne bahut hi acchi baat batayi dhanyawad shukriya aapko chaliye aage badhte hain rang sro ke sab milte सब्रत नमस्कार आप 90 FM. आप 90.4 तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और डीवाई पाटिल कॉलेज से हम लोग अभी डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन शुरू कर रहे हैं और डीवाई पाटिल कॉलेज के बच्चे हमारे साथ आज के इस ओपन राउंड में जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले वहां के जो कल्चरल डिपार्टमेंट के हेड है उनसे हम बातें करेंगे वो भी इस कॉम्पिटिशन का एक हिस्सा है तो आइए सबसे पहले उनसे बात करते हैं चंचल चौधरी से तो आप सभी की तरफ से चंचल जी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो हाँ जी नमस्कार स्वागत है आपका नमस्कार सर अपने बारे में बताइए मैं बायोलॉजी टीचर हूँ डी वाई कॉलेज में मैं अभी फर्स्ट टाइम गा रही हूँ कहीं तो मतलब किसी के सामने ठीक <laughs> <laughs> है तो ओके चंचल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि ओपन राउंड में कि एक मुकड़ा एक अंतरा सुनाना है आपको और बिंदास गाइए ओके स्वागत है okay, आपका ओके सर ओके तर नहीं जिंदगी हैरान मैं हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवाल से परेशान हूँ मैं हो परेशान हूँ मैं जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठो पे कर्ज रखा है नाराज नहीं जिंदगी हैरान मैं मैं हो हैरान मैं। चंचल जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने ओल्ड मेलोडीज में से एक सुनाया है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर थैंक यू रंग नमस्कार तरंग इस डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर आप डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन सुन रहे हैं ओपन राउंड में डी वाई पाटिल कॉलेज के बच्चे पूना से चिंचवड़ से जुड़ रहे हैं तो आइए अभी हमारे बीच में साक्षी हैं। साक्षी बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए मेरा नाम साक्षी भोंडे है मेरी उम्र सत्रह साल और मैं डी वाई पटेल कॉलेज में पढ़ रही हूं। साक्षी वैसे क्या बनना चाहती हैं आप आ, मैं आई ऑफिसर बनना चाहती हूं। साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और आप आई ऑफिसर बने अच्छा नाम कमाए ऐसी शुभकामना करते हैं तो चलिए ओपन ग्राउंड का आप जो हिस्सा बने हैं जहाँ पर आपको एक मुकड़ा एक अंतराल सुनाना है तो मैं चाहता हूँ की आप सुनाइए lag jaag le hasiraat ho na ho lag jaag le का तो नग जागले मुलाका हो, हो लग जागली से से थैंक यू ओके okay, साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने ओल्ड मेलोडीज आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को बहुत अच्छा लग रहा हो और खास हमारे श्रोताओं को और मैं चाहूंगा कि साक्षी और चंचल की आवाज अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर नाम लिख के सेंड कीजिए चौरानबे इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक थैंक यू Thank you so much rang suro ki sab milke नमस्कार आप आप सुन रहे 90.4 डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में सभी बहुत बहुत स्वागत है और डीवाई वाई कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है नई नई आवाज आप सुन रहे हैं अभी तीसरे नंबर पे राहुल राठौड़ हमारे साथ हैं राहुल बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड में और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए सर मेरा नाम राहुल राठौड़ है और मेरी एज ट्वेंटी ईयर है मैं मराठी सॉन्ग गाना चाहता हूँ जी अच्छा अपने बारे में बताइए क्या बनना चाहते हैं आप सर मैं वही तो सिंगर बनना चाहता हूँ चलिए <laughs> बहुत अच्छी बात है आप सिंगर बने और इसके लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे कोई बात नहीं <laughs> तो आइए एक सही जगह पे आप आए हैं तो राहुल मैं चाहूंगा कि ओपन ऑडिशन में एक मुकड़ा एक अंतर आपको सुनाना है आप मराठी गीत सुनाएंगे तो जरूर सुनाइए आधार, आधार कुना भेगा भुई पारी जी न अंगार जीवाला जा बल दे झुंजाया किरपे चिढाल दे पंच प्राण जिवार ताल दे कर पलराण देवा जड़ल शिवार तरी नहीं धीर सांडला खेल मंडला मंडला मंडला खेल मंडला देवा खेल मांडला तुझा पायरी कुण थोर नहीं आद सुन काल जाई ए तरी देवा सरनायो भोग कशा पाई हर बाट दिशां धारा धाई बवाणनी उधर तो जीव माय बापा वन बायरी पेटला खेल मांडला मांडला मांडला खेल मांडला देवा खेल मांडला थैंक यू सर ओके okay, राहुल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया मराठी भाषा में आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को अच्छा लगे आपकी आवाज और अच्छी लगी हो तो राहुल रातोड़ लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपने नाम के साथ में तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक राहुल थैंक यू सो मच नमस्कार आप आप सुन रहे 90.4 जी डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन तरंग में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और डीवाई पाटिल कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं अभी अल्ताफ हुसैन हमारे बीच में आए हुए हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है अलताफ़ और मैं चाहूंगा कि अलताफ अपने बारे में आप बताइए मेरा नाम अल्ताफ है जी तो मैं डी पाटिल कॉलेज में पढ़ता हूँ क्या बनना चाहते हैं आपता हूँ पर सिंगिंग का शौक है अलता बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपको पायलट बनना है और सिंगिंग का शौक है तो वो आप पूरा कर रहे हैं अभी तो मैं चाहूंगा की एक मुकड़ा एक अंतरा आपकी पसंदीदा गाने को आप सुनाइए किसी न किसी को है हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मन मुझको बनाया तेरे दसे ही किसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या पता कुछ तो है तुझसे राबता तू तो हम सफल है फिर क्या फिकर है जीने की वजह यही है मारे इसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जाम सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया किसी के लिए ओह मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया गुजरता सालम एक दामन भर गया तेरा नजारा मिला रोशन सितारा मिला की कश्तियों को नाराम मिला ओके बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अल्ताफ हुसैन बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी आवाज पसंद आए और आपके लिए खास मैसेज करें अलताफ उसे लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह इस नंबर पर अलताफ़ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच थैंक यू सर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ओपन राउंड में खास हमारे हमारे डीवाई पाटिल कॉलेज के बच्चे जुड़ रहे हैं और और अभी जानवी हमारे साथ है, जानवी अगरवाल. जानवी साथ अग्रवाल अग्रवाल आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं कि आप अपने बारे में बताइए जी मैं 17 years old from Uh, the song from, uh, हमारी अधूरी कहानी that is Husi, female song. और क्या बनना चाहती हैं आप वैसे सिंगर okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए आप अच्छा साइंटिस्ट भी बने और अच्छा सिंगर भी बने ऐसी दुआ करते हैं हम लोग और मैं चाहूंगा कि ओपन राउंड में आप एक मुकड़ा एक अंतरा बहुत ही अच्छी तरह से बिंदास प्रेजेंट कीजिए जान ये मार दू हर जीत भी हार दू कीमत हो कोई तुझे बेनते हा प्यार दू मैं जान ये मार दू हर जीत भी हार दू कीमत हो कोई तुझे बेनते हा प्यार दू हा हंसी बन गई खान में बन गई तुम मेरे आसमां मेरी जमी बन गई हो क्या खूब रब ने किया बिन मांगे इतना दिया वरना है हम काफिरों को खुदा क्या क्या खूब रब ने इतना दिया वरना है मिलता कहा हम काफिरों को खुदा से अब मेरी तुमसे है हजां मिली तुम दुआ अब मेरी आखरी बन गई हासी बन गई खान में बन गई तुम मेरे आसमां मेरी जमी बन गई थैंक यू ओके okay, जानवी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया लेटेस्ट गाना आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को और श्रोताओं को बहुत अच्छा लगे आपकी आवाज जानवी अग्रवाल की आवाज अगर अच्छी लगी हो तो जानवी अग्रवाल लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौरा पंद्रह इस नंबर पर चलिए जानवी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच जी थैंक यू नमस्कार आप सुन रहे रेड मोदी नाइन पॉइंट फोर चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ओपन राउंड का ऑडिशन आप सुन रहे हैं डीवाई पाटिल कॉलेज के बच्चों का और टीचर्स का तो चलिए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत एक बहुत ही खूबसूरत गाना उसके बाद फिर लौट के आते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम फॉर सुनते रहो मुस्कराते रहो मुश्किलें अभी घर कम नहीं धड़कन तेरी मदम नहीं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 नमस्कार आप सुंदर रेडियो वन नाइनटी पॉइंट फोर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी हम लोग ओपन ऑडिशन में डीवाई वाई पाटिल कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ओपन ऑडिशन दे रहे हैं तो अभी हमारे बीच विद्या चौधरी है जो ऑडिशन देगी तो विद्या चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड में तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में और अपने बारे में बताइए Hi, मैं विद्या चौधरी नाम है मेरा आई एम हाउस वाइफ चिंतव से बात कर रही हूँ मैं ओके okay, विद्या चौधरी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा एक मुकुड़ा एक अंतरा सुनाइए स्वागत है आपका हाँ तर फिर इस में मुलाकात हो ना हो लग जागले विद्या चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाए हैं आशा करता हूँ आपकी आवाज हमारे सभी श्रोताओं को पसंद आए और विद्या चौधरी की आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कीजिए विद्या चौधरी लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओपन राउंड में हमारे साथ इस तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आपने अपना ऑडिशन दिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू सब मिलकर नमस्कार आप FM, तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और डीवाई पाटिल कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं चिंचवड़ पुणे से और हमारे साथ अभी यूसुफ मोहम्मद है यूसुफ अपने बारे में बताइए क्या करते हैं आप मैं मैं पढ़ाई करता हूँ जी क्या बनना चाहते हैं आप मैं सिंगर <laughs> ओके आप एक मुकुड़ा एक अंतरा सुनाइए कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना तेरा मेरा जहाँ ले चलू मैं वहां कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले रख लू वहां को मैं मैं खोलू बल्कि ना मैं कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले मैं अंधेर से गिरा हूँ दि दे तू मुझको को सवेरा मेरा मैं भटकता एक मुसाफिर दे तू मुझको बसेरा मेरा न ओके यूसुफ मोहम्मद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को आपकी आवाज पसंद आए और जिन्हें यूसुफ की आवाज पसंद आ रहा है उनके लिए खास मैं कहना चाहूंगा कि आप यूसुफ लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर मैसेज बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया यूसुफ बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सब गाए, तरंग, radio, ever, ever, गाएंगे सब मिलकर और गाएंगे नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में चिंचवड़ पुणे से लोग जुड़ रहे हैं और अभी हमारे बीच में स्मिता चौधरी है आइए उन्हें सुनते हैं राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम की गुण गुण निरंतर राम गुण निरंतर गुण किरतन धन मनुजता को कर भूषिता मनुज को धनवान कहिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान गुणगान गुण, गान, गुण, गान, गुण गान। करिए सर ओके बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा गीत आपने भक्ति गीत सुनाया है आशा करता हूँ अभी हमारे सारे श्रोताओं को भी आपकी आवाज अच्छी लगी हो तो स्मिता चौधरी लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर चलिए स्मिता बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लॉक थैंक यू सो मच रंग सुरों की सब नमस्कार आप सुन रहे हैं तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में पूना से बच्चे जुड़ रहे हैं और ओपन राउंड का ऑडिशन दे रहे हैं तो अभी हमारे बीच में प्रिया मागाड़े हैं जो महाराष्ट्र पूना चिंचवड़ से बिलोंग करती हैं तो आइए प्रिया आप अपने बारे uh, में बताइए और सर अभी पाटिल अभी अच्छा हाँ क्या बनना और... चाहती है आप फ्यूचर uh, में तो अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है सर ओके okay. लेकिन सिंगिंग का हाँ शौक है मेरे को बहुत सारा अच्छा लगता है गाना ओके <laughs> okay, प्रिया बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपन ऑडिशन में मैं चाहूंगा कि एक मुखड़ा एक अंतरा सुनाइए गाएंगे गाएंगे सब मिलकर तरंग मेरे हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम ना रहे कुछ ऐसा हो तुम तुम ना रहो कुछ ऐसा हो हम हम ना रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको जाऊँगी मैं फिर भी तुमको चाहूंगी इस चात में मर जाऊंगी मैं फिर भी तुमको चाहूंगी थैंक यू सर ओके प्रिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को आपकी आवाज पसंद आए और प्रिया मागाड़े की आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज कीजिए प्रिया मागाड़े लिख के चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर सेंड कीजिए ओके प्रिया बेस्ट ऑफ लक बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सर थैंक यू सो मच नमस्कार आप FM, आप सुन रहे 90.4 तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है पुणे चिंचवट से हमारे साथ विद्यार्थी जुड़ रहे हैं जो खास ओपन ऑडिशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभी हेमलता मैडम है जो फिजिक्स के टीचर है डीवाई पाटिल कॉलेज के वो भी अपना ऑडिशन ओपन में देना चाहती है तो उनका बहुत बहुत स्वागत है और हेमलता जी आप अपने बारे में बताइए मैं डीवाई पाटिल जूनियर कॉलेज शाहूनगर में फिजिक्स पढ़ाती हूँ और मेरा क्वालिफिकेशन है एमएससी एस एंड आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग ओके हेमलता जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने बारे में सुनकर तो आइए आगे बढ़ते हैं और ओपन राउंड में आपको एक मुकड़ा एक अंतर सुनाना है तो जरूर सुनाइए स्वागत है अमर क्यों मुझको लगता है डर मेरे जीवन साथी बता दिल क्यू धड़के लग रहे कल तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर क्या कहा इस किस्म की चांद ने हम नहे पिझूम के क्यू नाच नहीं लगी चलती भूमि तारों पर फिर क्यों मुझको लगता है डर तेरा मेरा प्यार अमर। फिर क्यों मुझको लगता है डर कह रहा है मे रमन अब आसना ढली खुशी उगा सिला चला चले तुझ तुझको देखो देखो जिधर फिर क्यों मुझको लगता है तेरा मेरा प्यार फिर क्यों मुझको लगता है डर मेरे जीवन साथी बता दिल क्यों डर के रेक हो सर ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हेमलता जी बहुत ही प्यारा सा, ओल्ड मेलडी आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को बहुत अच्छा लगे आपकी आवाज हेमलता जी की आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर हेमलता लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडी मोटबन नाइनटी पर तरंग ओपन राम और जो भी आवाज अच्छी लगी हो तो उसके लिए मैसेज जरूर करें तरंग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 नमस्कार आप सुन रहे मधुबन सिंगिंग कंपटीशन तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ पूना चिंचवड़ से बच्चे जुड़ रहे हैं और अपने अपने ओपन राउंड का ऑडिशन दे रहे हैं एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है हेलो नमस्कार नाम बताइए और अपने बारे में बताइए मेरा नाम स्वरदा चौधरी है स्वरदा चौधरी बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक मुकड़ा एक अंतरा सुनाइये स्वागत है क्या खूब इतना दिया वरना है मिलता कहा हम का फिर को खुदा क्या खूब रघनी किया من مانگ اترا دیا ورنہ میں تا کہوں ہم کا پیو کو کو نہ ساری ہنیں میری اب میں نے توڑ دی دے کر مجھے پتہ آ Okay. स्वर्धा चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोताओं को आपकी आवाज अच्छी लगे तो स्वर्धा चौधरी लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर स्वर्धा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू नमस्कार आप 90.4 तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में पूरा चिंचवर डीवाई पाटिल कॉलेज से विद्यार्थी और टीचर्स हमारे इस ओपन राउंड में जुड़ रहे हैं तो अभी एक और टीचर हमारे साथ हैं आइए उनसे बात करते हैं चांडोरकर जी से तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है मैडम आप अपने बारे में बताइए आई एम शुभ नितिन चांदुरकर आई एम इंग्लिश टीचर इन डी पाटिल जूनियर कॉलेज नगर आई एम इंटरेस्टेड टू इन दॉन्ग लग जा गले शिवंगी जी लग जा गले दो लोगों ने ऑलरेडी गाया हुआ है <laughs> दूसरा सॉन्ग कोई भी एक गाना गाइए सुर जाओ मीत मेरे मेरी मेरे प्रीतर कर दो न किसी सीमा हो ना जन्म का हो जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन नई प्रीत बना कर दो संगीत अमर कर दो से मेरा गीत अमर कर दो ओके थैंक यू अभी आप सुन रहे थे शुभांगी चांदूरकर को कॉलेज में विषय सेवा देती हैं शुभागी जी की आवाज़ अच्छी लगी हो तो जरूर उनके लिए मैसेज कर सकते हैं शुभागी लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर शुभांी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ओपन ऑडिशन में अपने परफॉर्मेंस देने के लिए थैंक यू चलिए आज के लिए बस इतना ही डीवाई पाटिल कॉलेज के बच्चे और टीचर्स दोनों ने ऑडिशन दिया है ओपन राउंड का आशा करता हूँ आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा आज का इस कार्यक्रम को और इसी तरह मस्त रहें खुश हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखें जो भी आवाज़ आपको अच्छी लगी हो उस नाम के लिए मैसेज जरूर कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर तो चलिए सभी विद्यार्थियों और टीचर्स को मेरी और से रेडियो मधुबन की टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एंड बेस्ट ऑफ लक तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो मुस्कराते रहो